किससे क्रांतिकारियों के जिन्होंने इनकलाब के शोरों को बुझने नहीं दिया नमस्कार सरकार रेडियो के लिए पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास। साथियों सरकार रेडियो पर पर पर मैं आपको क्रांतिकारियों के किसे समाता हूं। ऐसे लोगों की वीर जिनके नक्शे कदम पर, पर पर आप चल सके। आज जिस बहादुर क्रांतिकारी की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ उन्हें सिर्फ 18 बरस की उम्र में फांसी पर लटका दिया गया था और उन्हें पूरी दुनिया खुदी राम बोस के नाम से जानती है खुदी बोस का जन्म सन अठारह में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था उनके पिता तहसीलदार थे लेकिन जब बच्चे ही थे तो उनके माता पिता दोनों का इंतकाल हो गया इसके बाद राम की बड़ी बहन ने उनका पालन पोषण किया जब खुदी 14-15 पंद्रह बरस के हुए तो वे अरविंदो घोष और सिस्टर निवेदिता की सभाओं में जाने लगे अरविंदो घोष और सिस्टर निवेदिता के क्रांतिकारी भाषणों का खुर पर इतना असर पड़ा कि वे भी क्रांतिकारी विचारों के हो गए क्रांतिकारियों ने उन्हें पर्चे बांटने का काम सौंप दिया कलकत्ता में क्रांतिकारियों की गतिविधियां चरम पर थी। और कलकत्ता में एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट हुआ करता था डगलस किंग्सफोर्ड किंग्सफोर्ड इसलिए बहुत बदनाम था क्योंकि वो क्रांतिकारियों को बहुत ही कठोर सजाएं देता था सुशील सेन नाम के एक कम उम्र के लड़के को किंग्सफोर्ड ने पंद्रह कोड़े मारे जाने का आदेश दिया सुशील को जब ये, तो ये अखबारों में छपी तो क्रांतिकारियों का खून खोल उठा क्रांतिकारियों ने फैसला किया कि डगल किंग्सफोर्ड को मौत के घाट उतार देना है अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई और किंग्सफोर्ड की जान बचाने के लिए उसका तबादला कलकत्ता से मुजफ्फरपुर कर दिया गया मुजफ्फरपुर इन दिनों बिहार का हिस्सा है लेकिन उन दिनों बंगाल में पड़ता था लेकिन क्रांतिकारियों ने तय किया कि मुजफ्फरपुर जाकर किंग्स फोर्ड की हत्या की जाएगी इसके लिए दो क्रांतिकारियों को चुना गया जिनके नाम थे खुरीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी सन उन्नीस में खुरी राम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों मुजफ्फरपुर पहुंच गए दोनों एक जमींदार की धर्मशाला में ठहरे और दोनों ने किंग्सफोर्ड की दिनचर्या पर नजर रखनी शुरू कर दी दोनों क्रांतिकारियों ने पाया कि किंग्सफोर्ड रात में एक यूरोपियन क्लब जाता है अपने घोड़ा गाड़ी में बैठकर अपनी बग्घी में बैठकर तो दोनों क्रांतिकारी क्लब के बाहर घात लगाकर बैठ गए और रात के समय जो ही किंग्सफोर्ड की बग्घी क्लब से बाहर निकली क्रांतिकारियों ने उस पर बम फेंक दिया संयोग ऐसा था कि उस घोड़ा गाड़ी में किंग्सफोर्ड सवार नहीं था दो अंग्रेज महिलाएं थी और दोनों की मौत हो गई इस हमले के बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों घटनास्थल से भाग निकले खुदीराम बोस 25 मील तक चलते दौड़ते हुए काफी आगे निकल गए और एक चाय की दुकान पर जाकर उन्होंने पानी मांगा तब तक इस बम हमले की खबर फैल चुकी थी और वहां मौजूद कुछ पुलिस वालों को खुदी बोस पर संदेह हो गया क्योंकि वे बंगाली लहजे में बात कर रहे थे धर पकड़ के दौरान राम बोस की पिस्तौल गिर गई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया जब खुदी बोस को कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने बम हमले की बात कबूल ली और उसके बाद अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई मौत की सजा सुनाने के बाद भी खुदी राम बोस मुस्कुराते रहे। अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा कि क्या वे सजा की गंभीरता को नहीं समझ रहे इस पर खुदी राम बोस ने जवाब दिया कि वे अच्छी तरह सजा की गंभीरता को समझ रहे हैं और यदि मजिस्ट्रेट साहब उन्हें कुछ वक्त दें तो वे उन्हें भी बम बनाना सिखा देंगे तो ऐसे थे खुदी बोस अगस्त उन्नीस में मुजफ्फरपुर जेल में खुदी बोस को फांसी पर लटका दिया गया उस समय उनकी उम्र 18 वर्ष और कुछ महीने थी और वे फांसी पर लटकने वाले सबसे युवा क्रांतिकारियों में एक हो गए खुदी बोस की शहादत बेकार नहीं गई खुदी बोस की शहादत ने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया बंगला कवि पीतांबर दास ने खुदी बोस की शहादत पर एक बंगला गीत लिखा जो काफी लोकप्रिय हुआ हाँसी हाँसी छोड़ में फांसी देख में एक बार बिदाए दे मां घूरे आशी एक बार विदाए दे मां घूरे आशी हाँसी हाँसी फांसी देखे भारतवासी, आमी हमी हसी पूर्व बसी देखे भारत बासी एक बार विदाई दे माँ घुरे आसी एक बार विदाई दे माँ घुरे आशी यानी कि मैं हंसते हंसते फांसी पर चढ़ूंगा और दुनिया वाले देखेंगे भारत मादा मुझे इस बार विदा करो मैं फिर लौटकर आता हूं खुदीराम बोस की शहादत के बाद लोकमान्य तिलक ने अपने अखबार में ये लिखा कि खुदीराम बोस ने जो कुछ किया वो अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का परिणाम है इस पर अंग्रेज लोकमान्य तिलक से नाराज हो गए लोकमान्य तिलक पर राजद्रोह यानी का चलाया गया और उसके बाद उन्हें बर्मा के मांडले जिले में बंद कर दिया गया साथियों, खुदीराम बोस के दूसरे साथी प्रफुल्ल चाकी भी वहां से भाग निकले थे और भागकर वे पटना के मुकामा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए वहां जब पुलिस वालों ने उन्हें घेर लिया तो प्रफुल्ल चाकी ने खुद को ही गोली मार खुदकशी कर ली इस तरह प्रफुल्ल चाकी भी शहीद हो गए साथियों आपको यदि उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी शहर जाने का कभी मौका मिले तो वहां की मुख्य सड़क पर जरूर जाइएगा जिसका नाम है हिल कार्ट रोड इस सड़क की एक छोर पर खुदीराम बोस की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है और खुदीराम बोस उस प्रतिमा में अपनी जानी पहचानी पोशाक यानी धोती कुर्ता में नजर आ रहे हैं हिलकाट रोड पर खुदीराम बोस की उस बड़ी सी प्रतिमा को देखकर आप अभिभूत हो जाइएगा और जिस मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी दी गई थी अब उस जेल का नाम शहीद खुदीराम बोस जेल मुजफ्फरपुर कर दिया गया तो ये थी साथियों खुदीराम बोस की अमर कहानी फिर किसी क्रांतिकारी की दास्तान के साथ मैं हाजिर हूंगा तब तक अमिताभ कुमार दास को आज्ञा दीजिए नमस्कार किससे क्रांतिकारियों के जिन्होंने इनकलाब के शोलों को बुझने नहीं दिया